के प्रति प्रस्तावना युवावस्था मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण काल है इसी अवस्था में मानव की अंतर्निहित अनेक अनेकविध शक्तियाँ विकासोन्मुख होती है संसार के राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में आज तक जो भी हितकर क्रांतियां हुई उनका मूल स्रोत युवा शक्ति ही रही है वर्तमान युग में मोहनिद्रा में मग्न हमारी मातृभूमि की दुर्दशा तथा अध्यात्म ज्ञान के अभाव से उत्पन्न समग्र मानव जाति के दुख क्लेश को देखकर जब परिव्राजक स्वामी विवेकानंद व्यथित हृदय से इसके प्रतिकार का उपाय सोचने लगे तो उन्हें स्पष्ट उपलब्धि हुई कि हमारे बलवान बुद्धिमान पवित्र एवं निस्वार्थ युवकों द्वारा ही भारत एवं समस्त संसार का पुनरुत्थान होगा उन्होंने गुरु गंभीर स्वर से हमारे युवकों को ललकारा उठो जागो शुभ घड़ी आ गई है उठो जागो तुम्हारी मातृभूमि तुम्हारा बलदान चाहती है उठो जागो सारा संसार तुम्हें आह्वान कर रहा है युवा शक्ति को प्रबोधित करने के लिए स्वामी जी ने आशे हिमाचल भारत के विभिन्न प्रांतों में जो तेजोदीप्त भाषण दिए उन्हें पढ़ते हुए आज भी हृदय में नवीन शक्ति और प्रेरणा का संचार होता है